श्रम दिनम ब्रह्म यहाँ सही सकम सारे श्रमा ये शही दावा वादी ने ते जित भोग तेज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रदेद बखाना जाते देव में भाई sō <Santhana> so mama bhagati bhagate sukhadāyi sō mama bhagati bhagate sukhadāyi sō so, tutu tantraya valambanā nā sō so, tutu tantraya valambanā nā <Santhana> <Santhana> yādhiṃ me jānatī jānā sō yādhiṃ me jānatī <Santhana> jānā भगति सात अनुपम सुखमूलाई जो संत हो अनुकूला भगति की साधन काउं बखानी थमि पाविप्राणी कथ मही प्रचर्णीय निज निज कर्म निरतु ई कर फल पुण्य विषय दुरागार मम धर्म उपजय अनुराग रमणाधिश नव भीणी मम लीलापति मन मानी, मानी। संदशत प्रेमा मन क्रम भसन भजन दृढ़ तुम आप सुबंदेरा सब मुइ का जान दड़शेरा मम गुन गत फुलस शरीरा गिरा नयन बैनी काम आदि मद दम्बन जाती निरंतर बस मैं साजन कर्म मन मोर गति भजन कर काम हृदय कमल मऊ करदा विमंदी स्वतार अब स्मरण करें की ये दंडकारणी है और वहाँ भगवान राम लक्ष्मण जी को उपदेश दे रहे हैं लक्ष्मण जी के पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर चल रहा है इसमें तो भगवान ने बताया की माया क्या है ये भी बताया कि ज्ञान क्या है फिर ये भी बताया कि वैराग्य क्या है और फिर जीव और ईश्वर में ये क्या है ये भी बताया ये सब जो है वो बताने का उद्देश्य है कि इनसे अति प्राप्त होती है यद्यपि ये संपत्ति में सहायक हैं लेकिन फिर आगे चल करके भगवान जी कहते हैं कहते हैं ये सब तो व्यक्ति में आने चाहिए माया को भी जाने माया से वैराग्य भी, भी हो परमात्मा का ज्ञान भी हो लेकिन ये सब भक्ति से सब आ जाता है अगर भक्ति होगी तो ये सब कुछ मुश्किल काम है सब संभव है आसानी से हो जाएगा देखते हैं यह है कि यह सब मिलाकर के चाहे भक्ति हो चाहे ज्ञान हो जितना भी अध्यात्म है इन सब में ज्ञान की भी आ सकता है भक्ति की भी आ सकता है वैराग्य की भी आ सकता है ये इनकी सबकी आवश्यकता इन सबकी है लेकिन कौन पहले कौन बाद में कौन कारण कौन कार्य उसके संबंध में अलग अलग ऋषियाँ हैं लोगों की जिसकी जैसी ऋषि है उसी से तो भूलता है ये तो बहुत बार वैदिक काल से चला आ रहा है कि व्यक्ति जब अपने कर्मों को ठीक करेगा अच्छे से शुभ कर्म आएगा शुभ कर्मों को भी निषाम भाव से करेगा तो उसमें वैराग्य आएगा वैराग्य आने से व्यक्ति में फिर परमात्मा का ज्ञान आएगा या वैराग्य आने से परमात्मा का जो परोक्ष ज्ञान होगा उससे उसमें भक्ति आएगी उपासना तो करेगा और फिर उपासना के रूप से व्यक्ति की वासनाएं छीन होंगी कि प्रसिद्ध होगा और उससे अज्ञान का आवरण हटेगा और परमात्मा का ज्ञान भी होगा तो वृद्धों के उपनिषदों के अनुसार तो अंत में परमात्मा का ज्ञान है और ज्ञान से मुक्ति है बस मुक्ति प्राप्त हो गई तो सब हो गया लेकिन भक्त लोगों ने थोड़ा सा उसमें से उसी बात को घुमा करके बोला <coughs> उनका ये कहना है कि भक्ति सर्वोपरि है भक्ति ही दो प्रकार की है एक भक्ति साधन भक्ति है दूसरी सिद्धावस्था की भक्ति है सिद्धावस्था की भक्ति में परमात्मा की प्राप्ति है उसका दर्शन है परमात्मा का ज्ञान भी है वैराग्य भी है उस भक्ति में ही सभी आ जाता है और भक्ति ही प्रधान है और जो जीवन का आनंद है वो भक्ति में ही है भक्ति का आनंद वेदांत में ज्ञानी लोग कहते हैं कि जीवन का आनंद वैराग्य में है ज्ञान से मुक्ति है और वैराग्य से व्यवहारिक जीवन का आनंद है जो जितना ही व्यस्त है वो उतना ही आनंद में जीवन जी दी रहा है जो जितनी आसक्तियों में है वो उतना ही अज्थों में है यह है वेदांत मत भक्तों का मत यह है कि जो भगवान का जितना अधिक भक्त है उसको उतना ही आनंद है भक्ति ही आनंददाय है और भक्ति का इतना महान आनंद है कि मुक्ति भी उसके सामने फीकी है मुक्ति का सुख उतना नहीं है जितना कि भक्ति का सुख है इसलिए भक्ति सर्वोपरि बड़ी प्राप्त होनी चाहिए तो इनको किसी प्रकार से भी देखें, लेकिन जहां इस समय में चल रहा है वहां लक्ष्मण जी ने जब माया के संबंध में वैराग्य के संबंध में ज्ञान के संबंध में सब पूछा तो भगवान ने वो भी सब बताया और उस बताने का तात्पर्य क्या है क्यों बताया ये सब इससे इसलिए बताया और इस भावना से बताया यदि व्यक्ति माया को समझेगा तो भी उसको उसकी भक्ति परिपुष्ट होगी ज्ञान होगा तो उससे भी उसकी भक्ति परिपुष्ट होगी वैराग्य होगा तो उससे भी उसकी भक्ति परिपुष्ट होगी ये भक्ति को पुष्ट करने के लिए सभी साधन वैसे विचार करके देखेंगे कि व्यक्ति में वैराग्य नहीं है तो उसकी जो भक्ति है वो साधन भक्ति भले हो लेकिन भक्ति की पूर्णता नहीं आएगी बिना वे राज्य के यदि संसार में विषयों की आसक्ति बनी रही शरीर में आसक्ति बनी रही तो यह आसक्ति भक्ति विरोधी है भक्ति जो माने है, है परमात्मा में है। अब परमात्मा में प्रीत रख लो चाहे विषयों में और शरीर में इनमें प्रीत रख लो दो में से एक ही हो सकती है पृथ्वीराज जी का कहना यह है कि यह विषयों की प्रीति है शारीरिक सकती है ये तो अंधकार की तरह से है अज्ञान जन्म है और दुखदायी है परमात्मा की जो प्रीति है प्रकाश के समान उज्ज्वल है जैसे जिन का प्रकाश हो और सुखदायी है आसक्ति में और भक्ति में एक दूसरे का वैसा ही विरोध है जैसे कि अंधकार और सूर्य का यदि किसी को इस प्रकार का लगता रहता है कि भक्ति बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें विषयों का त्याग नहीं करना पड़ता आसक्ति का त्याग करना पड़ता अपने आसक्तियों में भी पड़े रहो विषयों का भी भोग भोगते रहो और भगवान की भक्ति भी कर लो बड़ी सुविधा है तो ये नासमझी की बात है ऐसा नहीं है शास्त्र को देखेंगे ध्यान देंगे सत्संग करेंगे तो ये बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कभी कभी लोग ज्ञान से भक्ति को इसलिए सुगम मानते हैं कि भक्ति में अपने भगवान के भजन की रोज छोड़ना छाड़ना कुछ नहीं बैराग्य वैराग्य की भी जरूरत नहीं ऐसे समझते रहते हैं लेकिन ऐसा नहीं भक्ति में भी वैराग्य भी चाहिए ज्ञान भी चाहिए ये सब उसमें भक्ति में भी आना चाहिए नहीं तो भक्ति भक्ति नहीं होगी वैसे तो तुलसी राशि इतिहास है वो तो बहुत ही उदार व्यक्ति हैं लेकिन वेदांति लोग ले हैं कठोर हो जाते हैं जैसे स्वामी अखंडानंद जी हुए तो अखंडानंद जी तो वेदांत ज्ञान की बड़ी मर्मज्ञ और बड़ी वेदांत की बात बोलने वाले वे जब भक्ति की चर्चा करते हैं बोलते हैं कि भक्ति क्या है और कैसे होती है तो वो साफ साफ कह देते हैं कहते हैं कि जैसे बेहदी आप ज्ञान को परिचन्न करता है इसी प्रकार से ये गाना बजाना और हल्ला गुल्ला मचाना और बहुत नाटक चाटक करना ये सब भक्ति के लिए उसको आच्छादित करने वाला और भक्ति को उसको वित्रित करने वाला है भक्ति एक आंतरिक अवस्था है जहाँ के व्यक्ति परमात्मा के ऊपर निर्भर है आंतरिक वो अवस्था है जहाँ की वो व्यक्ति परमात्मा की शरण में है भक्त वो है जो अपने आप को परमात्मा से एकीकृत करके परमात्मा की इच्छा परमात्मा चराना परमात्मा के भाव से भावित होकर के उसमें रहना भक्ति है कोई हल्ला बुल्ला मचाना भक्ति नहीं तमाम ओलक मजिया फूकना बांट तोड़ना उनका सबका टपाटप टपा बोलना कहते हैं की बड़ा बढ़िया संगीत है बड़ा आनंद आ रहा है तो संगीत तो का आनंद भले ही आकिन उस भक्ति का आनंद नहीं है ये बादशाह हैं उनके लेकिन दूसरे लोगों को जिनको भी संगीत में प्रेम है उनको छाती ऊपर एक पक करके का लगे कि ये क्या कर दिया हाँ। बड़े परेशानी उनको होगी तो बड़ी तकलीफ़ बात है इसलिए ये भलती है कि वैराग्य है कि उसका ज्ञान है ये सब लोग समझते हैं ध्यान देते हैं जानने की कोशिश करते हैं लेकिन इनके प्रति लोगों की धारणाएं समझ अपने अपने प्रकार की है किसी के अप्रोच किस तरह है किस दृष्टि से देखता है कौन किस दृष्टि से देखता है ये सभी संतों की भक्तियों में थोड़ा थोड़ा अंतर है लेकिन विरोध नहीं विरोध के मायने ये <takes> कि वो जो है उनके जो तत्व तो है वो एक ही है सबका कहने की बात एक ही है <takes> कि व्यक्ति जो है वो अंत में अपने आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप को खोजे और उसके साथ अपना संबंध जोड़े इसी में उसका सब ज्ञान भी है किसी में उसका सब भक्ति भी है इसी में उसकी वैराग्य भी है किसी में उसकी सारी आध्यात्मिक साधना भी है ये यहाँ भगवान के वचन से भी स्पष्ट हो जाता है जब माया की बात कहते हैं भगवान ने कहा इसके माने जो व्यक्ति माया में पढ़ा है और माया को माया न समझ करके मेरे तेरे इत्यादि को सब समझता है और कहता ये तो है ये तो आवश्यक है ये तो होना ही चाहिए तो इसके माने है कि यह भक्ति विरोधी बात है उसके रुम क्या भक्ति आएगी जो माया के राहत को नहीं समझता और माया से बचने की कोशिश नहीं करता और वैराग्य क्या है इस माया को माया समझ करके माया से दूर रहे यही वैराग्य और माया को अनुकूल समझने लगा गो गोचर जहां लगमन जाए वो सबको समझता है कि तो सब हमारे लिए बड़ा उपयोगी है बड़ा काम का है और उसमें जो है अनुर भी होने लगा तो उससे उसका वैराग्य कहां होगा उत्तराग हो जाएगा भगवान इसलिए माया का वर्णन करते हैं उसी का साथ वैराग्य कार्य है माया से वैराग्य और परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा के ज्ञान के साथ परमात्मा की प्रीति अब दोस्तों विभाजन इस प्रकार के हो गया कि अगर देखें तो एक और परमात्मा और दूसरी ओर परमात्मा की माया जीव है वो अपने आप को भूला हुआ है माया ईष्ण आप कहूं जान ऐसा कल देख रहे थे माया ईश्न आप कहूं जान कहिए सो जीव जीव जवाने माया को माया करके नहीं समझता ईश्वर की ईश्वरता को तो नहीं समझता अपने आप को ये नहीं समझता कि हम जीव भाव हो करके हम तो केवल अहंकार मात्र हैं हम तो परिचन्न करके पिताभा मात्र हैं ये जीव भाव प्रकार का है उसे अपने आप को जीव को जीवत्व का पता नहीं जब इस प्रकार का सब पता रहे तो इसीलिए फिर उसको न परमात्मा का ज्ञान न परमात्मा की भक्ति लेकिन यदि माया से वो विमुख हो और दूसरी तरफ देखे तो परमात्मा की उपलब्धि हो यदि माया को देखता रहता है तो परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता देखने के माने ये नहीं चार्ण चार्ण की साक्षात परमात्मा तो हो जाए लेकिन परमात्मा की तरफ अभिमुख तो हो जब तक माया की तरफ अभिमुख है उसी में रचा बचा फला हुआ है तब तक, तक आसक्ति है राज्य नहीं है जब माया से विरक्त हो तब तो माया से मुंह मोड़े पीठ करे उधर की तरफ और परमात्मा की तरफ उसका मुंह हो परमात्मा की तरफ मुँह हो तो परमात्मा का ज्ञान भी हो परमात्मा का विश्वास भी हो और परमात्मा में प्रेम भी हो भक्ति भी हो जब भी प्रकार तो साथ साथ दो प्रकार का जीवन हो गया एक जीव भाव में और में रह करके, माया में पढ़ करके सांसारिक जीवन जीना और नाना प्रकार के दुख के लिए शादी को बोलना और दूसरे प्रकार का जीवन हो गया इस तरफ से हो करके परमात्मा की तरफ उन्मुख होना परमात्मा भाव में रहना परमात्मा में प्रीति रखना और सब शांत विश्राम और जितने भी अन्य अन्य गुण हैं उदारता क्षमा अच्छा करमा आदि उन भावों से उन गुणों से युक्त होकर के निश्चिंत होकर के निर्भय होकर के जीवन जीना ये दूसरा रूप जीवन का है तो भक्ति का जीवन ये जो दूसरे प्रकार को बता रहे हैं वही भक्त का जीवन है वही ज्ञानी का जीवन है ज्ञानी हो भक्त हो इस प्रकार से भी हो सकता है <स्थाथ> तो कल जैसे माया के विषय में देखने के बाद फिर ज्ञान की बात भगवान ने बताई कि ज्ञान क्या है मैंने माया का ज्ञान ज्ञान नहीं है माया का ज्ञान केवल इसलिए जिससे की परमात्मा का ज्ञान हो परमात्मा को ज्ञान से माया का ज्ञान है जब परमात्मा को जाना के सदवश एक बार परमात्मा है तब परमात्मा की अपेक्षा से पता चलेगा कि इस समय से जगत मायाकृत है और यह सब त्याग है इसी तरह से होना चाहिए तो देखो माए के प्रसंग से माया का जो स्वामी है और जो माया का संचालक है और जिसकी माया जिसके ऊपर आश्रित है जिसे बोल दिया कि प्रभु प्रेरित नहीं निर्बल ता के माया की अपनी कोई शक्ति नहीं प्रभु से प्रेरित है तो वो प्रभु ही परमात्मा है ब्रह्म है उस परमात्मा का ग्राम ज्ञान हो जो माया का भी स्वामी है उसमें प्रीति हो और माया के हो बैर हो सब जीव भाव छूटे नहीं तो अन्यथा जब तक माया में पड़ा हुआ है तब तक, तक जीव है अब ईश्वर क्या है तो जीव की अपेक्षा से ईश्वर भी बता दिया यहाँ पर ईश्वर के संबंध और ज्यादा विवेचन जीव का ज्यादा विवेचन भगवान ने नहीं किया ये भी नहीं बताया कि जीव किस प्रकार के परिचिन है वो अनेक तो दूसरी जगह बताएंगे वहाँ ये कहते हैं कि जहाँ उत्तर उत्तरकांड में कहते हैं कि शरण से जीवा विनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी तो माया बस भय घुसाई और बंधे मरकर ऐसे करके वहां बताते हैं कि जीव वो माया के बसमें हुआ है घूम पर से ढा पानी जिन जीवन माया का पटानी कहते हैं कि आज ऐसे समझ लो कि जो पानी शुद्ध पानी आकाश तो भर रहा लेकिन भूमि पर आया उसके साथ मिट्टी मिली तो पर परत बाहर जावर पानी मतभेरा पानी हो गया ऐसे ही जीव जो है वो वो परमात्मा की ईश्वर की शुद्ध चेतना थी चेतन तो कि लेकिन उसकी चेतना के साथ में माया की मलिनता मिल गई तो माया बस बसु दैव गुसाई माया कठिन हो गया जीव भाव हो गया अब वहीं पर उत्तरकांड में यह बता दिया कि देखो जीव अनेक एक श्री कविता जीव अनेक एक श्री कविता मानी ईश्वर तो एक है और जीव अनेक है ये भेद इस प्रकार के हैं और जीव जो वो माया के अधीन है और ईश्वर माया का स्वामी ये भी अंतर जीव के ईश्वर के हैं तो यहां पर कहिए थोड़ा सा अंतर बताया जीव और ईश्वर का और जीव ईश्वर के अंतर रामचरित मानस में ही और दूसरे शास्त्रों में देखें तो इसी में जीव और ईश्वर के जो दूसरे भेद हैं वो दूसरे स्थानों में बताएंगे उनको भी जब देखेंगे जो सबको स्मरण रखें स्मरण रख करके पता चलता है कि जो अब मान पता चलता है कि हम जी हैं तो जीवत होना जीव होना ये अज्ञान का लक्षण है अगर हम जीव समझते हैं अपने आप को तो ये ना समझिए अज्ञान है हो और इस अज्ञान में अपने आप के जीव माने रहने में फिर जितने जीव के क्लेश हैं वो भी सबसे आप आगे वो भी उसके साथ, -साथ होंगे, आप होंगे अपरिवार्य रूप से होंगे इसलिए जीवन के सभी दुखों से छुटकारा पाने के लिए जीव भाव से छुटकारा होना चाहिए <गेंगा> जीव भाव छूट जाए जीव का अज्ञान निवृत्त हो जाए उसका देहाभिमान छूटे माया की आसक्तियां छूटे <गेंगा> ये सब जीव का छूटे से अब ये कहते हैं गोस्वामी जी के अनुसार कि अगर ये जीव ईश्वर की संग में जाए परमात्मा की संग में जाए तो उसकी कृपा से सब कुछ बहुत संभव है बड़ी आसानी से हो जाए लेकिन संसार में सब व्यक्ति एक से नहीं इसलिए हर कोई व्यक्ति परमात्मा के समय में जाए हर कोई भगवान का भक्त हो जाए तो सबसे बस की बात यही है और सबसे बस की बात यह भी नहीं कि वो खूब विवेक कर ले सतसत का विवेक करके नित्यानित्य का विवेक करके अनित वस्तुओं को माया को समझ करके अलग छोड़ दे और नित्य वस्तु को परमात्मा करके खोज लें तो इतना विवेक की समय नहीं अब व्यक्ति की अपनी अपनी सामर्थ्य अगर विवेक प्रधान व्यक्ति है तो ठीक है खोज करो अपनी बुद्धि का प्रयोग करो विवेक लगाओ और देखो कि आचार्य शास्त्र कहां तक ले जाते हैं कहां तक पहुंचाते हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करो।, <coughs> करो।, कर तो तो करो।, करो वही करो ऐसे व्यक्ति अपने आप को परमात्मा में समर्पण नहीं कर पाते विचार कर लेंगे विवेक कर लेंगे तो ज्ञान तो का मार्ग बन जाएगा अगर कोई विवेक नहीं कर पाता कहता हमारी बुद्धि काम नहीं करती तो नहीं करती न करे भगवान के समर्पण करें ये कहो ये भगवान हम की समुषण में छोड़ो सब संसार आ सकती है एकमात्र परमात्मा ही को तो भगवो अपनी बुद्धि से तो नहीं परमात्मा की पहुंच जाएगी ये दोनों ही उपाय प्रकार से तो इसलिए कहते हैं कि यह बंद मोक्षप्रद सर्वोपर यहां पर कहेंगे भगवान जो है ये है ईश्वर को बंद मोक्षप्रद और सर्वोपर और माया प्रेरकशील जो लक्षण के बता दिए वो हो प्रसन्नानुकूल है वो यहां पर देखते हैं प्रसन्न के अनुसार आगे भगवान के बताते हैं कि भक्ति कैसे प्राप्त होती है कैसे क्या होता है तो इनके कहने के मतलब जीव को चाहिए कि वो ईश्वर की शरण में जाए उससे कहे कि भगवान आप ही ने हमको बंधन में डाला अब आप ही हमें बंधन से छुड़ाओ हे भगवान आप ही की माया हमको लगी हम अज्ञान में पड़े और दुख भोगे अब आप ही उस माया से चढ़ाओ इस प्रकार से जाइए ये भाव ईश्वर में रख करके उसको समझें किसारी है और ये सब करने में समर्थ है तो उसकी शरण में जाए अभी ये लोग एक, एक बात कर कहते हैं यहां तक तो ये लक्ष्मण जी से पूछे हुए जितने प्रश्न थे उनका उत्तर हो गया अब भगवान समझाते हैं लक्ष्मण की तो जो मुख्य बात की भक्ति भक्ति बह करके लक्ष्मण जी बार बार पूछ रहे थे कि तो हमें वो भक्ति बताइए जिससे आपकी चरणों की सेवा करें जिससे आपकी चरण में हो तो ये सब बार बार पूछते थे तो भक्ति की बात अब बताते हैं तो एक बार ये भी देखते हैं कि भगवान में माया हो चाहे ज्ञान हो चाहे वैराग्य हो ये तो सब संक्षेप में बता दिया एक एक पंक्ति में बताते हुए जरिए लेकिन अब भक्ति के संबंध में विस्तार से है बताते हैं उसमें उतना संक्षेप नहीं करते हैं तो आप कहते हैं देखो भक्ति को समझोग क्या है कितनी बातें भक्ति के संबंध में है अगर हम ज्ञान इत्यादि की तरफ ध्यान नहीं देते केवल भक्ति भक्ति हम चाहते हैं तो इतनी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए कहते हैं धर्म से गिरत सद्योग से ज्ञाना ज्ञान मोक्ष के बखाना ये बात पहले यहाँ से शुरू करें पहली बात तो ये भूमिका के रूप में भक्ति के बताने के लिए कहते हैं कि धर्म के से गिरती पहले तो व्यक्ति ये धर्म के मार्ग पर चले तो इस धर्म से गिरती मान व्यक्ति को बजा दिया है धर्म के दो फल है एक तात्कालिक फल तो ये है कि भौतिक सुख की लिए सबकी प्राप्ति होती है और धर्म की अंतिम परिणत यह है कि व्यक्ति को बैराग दिया जा जाता है जो व्यक्ति अधर्म में प्रवृत्त हैं उनको भी ऐसा लगता है कि हमें भौतिक सुख प्राप्त है लेकिन भौतिक सुख होता नहीं दुख दुख होते हैं सुखमुख नहीं होता है लेकिन ऐसे लोगों को चाहे सुख लगता हो चाहे दुख लगता हो लेकिन ऐसे अधर्मी व्यक्तियों को बैराग अगर एक बार ये भी मान ले कि जैसे धर्म पुराण व्यक्ति हैं उनको भी भौतिक सुख होता है और गर्मियों को कम नहीं होता उनको ज्यादा ही सुख होता है की बात करते नहीं है लेकिन अगर मान ले ये मान भी हो तो बस भौतिक सुख मात्र फले में रहे उसी जंजाल में चार में फंसे रहे बैराज नहीं जाए लेकिन यदि धर्म के मार्ग पर गति चलेगा तो उसे भौतिक सुख तीर्थ स्वर्ग तो प्राप्त होंगे अंत में बैराग भी आ जाएगा क्योंकि बिना वैराग्य के फिर परमात्मा का द्वार नहीं चलता परमात्मा परमात्मा की प्राप्ति है भक्ति है ज्ञान है उसका जो आनंद है वो वैराग्य के बिना नहीं तो इसलिए धर्म के द्वारा भी चलते चलते वैराग्य प्राप्त होता कहते धर्म में से विरति वैराग्य प्राप्त होता और, और योग से ज्ञान और कहते हैं योग से ज्ञान आता है योग के माने शास्त्रों ने अपने यहां जैसे जीता है उसमें भी योग के माने अष्ट योग नहीं है पतंजलि योग नहीं है योग के माने जो वो योग आसन शीर्ष आसन प्राणायाम आदि योग नहीं है योग के माने है